शो टॉक। दीपक बारा नाम का नंबर थ्री दूसरा प्रश्न क्या मैं बिना संन्यास के आपका शिष्य नहीं हो सकता हूं नारायण दास तिवारी विद्यार्थी हो सकते हो शिष्य नहीं हो सकते हो और विद्यार्थी और शिष्य में उतना ही अंतर है जितना कवि में और ऋषि में उससे कम नहीं विद्यार्थी का मतलब है जो कुछ सूचनाएं लेके चला जाएगा जो थोड़ा सा ज्ञान का कचरा इकट्ठा कर लेगा जिसकी स्मृति थोड़ी और भर जाएगी जो कुछ और अच्छी अच्छी बातें दोहराना सीख लेगा शिष्य नहीं हो सकते हो बिना संन्यास्त हुए क्योंकि शिष्य की पहली शर्त है कुतूहल को छोड़ना कुतूहल को ही नहीं छोड़ना जिज्ञासा को भी छोड़ना मुमुक्षा को धारण करना मुमुक्षा क्या है कुतूहल बचकानी चीज है छोटे चोट छोटे बच्चों में होता है। पूछे ही चले जाते ऐसा क्यों है वैसा क्यों है खोपड़ी खा जाते जिसके पीछे पड़ जाए उसकी मुसीबत खड़ा कर देते क्योंकि एक प्रश्न खत्म नहीं होता कि वो दूसरा खड़ा कर देते उनको सुनने की कोई बहुत इच्छा भी नहीं होती कि प्रश्न का तुम उत्तर दो वो तुम्हारे उत्तर को सुनते भी नहीं उनको मजा पूछने का होता है वो पूछे ही चले जाते तुमने क्या उत्तर दिया इससे भी प्रयोजन नहीं तुमने दिया या नहीं इससे भी प्रयोजन नहीं तुम जब उत्तर दे रहे हो तब वो दूसरा प्रश्न तैयार कर रहे हैं। फुर्सत किसको है तुम्हारा उत्तर सुनने की कुतूहल बचकानी चीज है जिज्ञासा व्यक्ति को विद्यार्थी बनाती विद्यार्थी का मतलब यह है मैं अपने को बदलने को राजी नहीं हूं लेकिन हां कुछ ज्ञान की बातें अगर मिल जाएं, तो जरूर संग्रहित कर लूंगा संजो कर रख लूंगा अपनी मंजूसा में वक्त पड़े शायद काम आए और अपने काम ना ही तो कोई हर्ज नहीं दूसरों को सलाह देने के काम आएंगी इस तरह पंडित पैदा होता है पंडित विद्यार्थी का चरम निष्कर्ष से मुमुक्षा का अर्थ है जानकारी से क्या करूंगा जीवन चाहिए अनुभव चाहिए नहीं जानना चाहता हूं परमात्मा के संबंध में परमात्मा को ही पीना चाहता हूं बिना पिए ये नहीं हो सकता है और पीने के लिए नदी बह रही हो और तुम प्यासे अगर खड़े रहो तट पर तो भी प्यास नहीं बुझेगी तुम नदी के तट पर खड़े होकर सोच विचार करते रहो कि पानी कैसे बनता है इसका रासायनिक फार्मूला क्या है H2O, तो भी प्यास नहीं बुझेगी तुम्हें नदी में उतरना पड़ेगा उतर जाने से भी प्यास नहीं बुझेगी तुम्हें दोनों हाथों को बांध के अंजुल बनानी होगी अंजुलि बना लेने से भी प्यास नहीं बुझेगी तुम्हें फिर झुकना होगा ताकि तुम अपनी अंजलि में नदी के जल को भर सको बिना झुके तुम अंजुलि को भर ना पाओगे और झुकोगे तो पी सकोगे और पियोगे तो तृप्ति है संन्यास का कुछ और अर्थ नहीं झुकना समर्पण अंजलि बांधना प्रेम से पीने की तैयारी कोई समझेगा क्या राजन कोई समझेगा क्या राजन जब तक उलझे जब तक उलझे न कांटों से दामन कोई समझेगा क्या राज्य गुलसन कोई समझेगा क्या राज्य गुलसन अजमते आशियाना बनाए को दोस्त समझूं या दुश्मन कोई समझेगा क्या राजे गुलशन खुशन यूं है परिशा परिशा सन यूं है परिसा परिसा लुट गया हो कोई जैसे रहजन कोई समझेगा क्या राजे गुलसन जब तक उलझे न कांटों से दामन कोई समझेगा क्या राजे गुलसन एक बक सामने आना जाना एक बिक एक बक सामने आना जाना रुक ना जाए कहीं दिल की धड़कन रुक न जाए कहीं दिल की धड़कन कोई समझेगा क्या राजे गुलसन जब तक उलझे ना कांटों से दामन कोई समझेगा क्या राजे गुलसन गुल तो क्या खार तक चुन लिए गुल तो क्या गुल तो क्या खार तक चुन लिए फिर भी खाली है गुलचीं का दामन फिर भी खाली है गुलची का दामन कोई समझेगा क्या राजे गुलसन जब तक उलझे ना कांटो से दामन कोई समझेगा क्या राजे गुलसन ए फना, ए फना में मिटके तूने में मिटके तूने कर दिया का नाम रोशन में मिटके तूने कर दिया हुन का नाम रोशन कोई समझेगा क्या राजे गुलसन? जब तक उलझे ना कांटों से दामन कोई समझेगा क्या राजे गुलसन? कोई समझेगा क्या कोई समझेगा क्या राजन जब तक उलझे ना कांटों से दामन कोई समझेगा क्या राजन यह राज समझ में ना आएगा तुम बचना चाहते हो नारायण दास तिवारी कि कहीं कांटे ना चुप जाएं कहीं दामन में कुछ कांटे ना चुभ जाएं मगर बिना कांटे चुभे कुछ समझ में आने वाला नहीं उतना साहस तो करना ही होगा मिटने की तैयारी है सन्यास। ए फना फनाश्क में मिट के तूने कर दिया हुस्न का नाम रोशन सन्यास मृत्यु है अहंकार की और जहां अहंकार मरा वहां एक नए जन्म की शुरुआत एक नए जीवन का प्रारंभ है सन्यास है संसिज बनने की प्रक्रिया दोबारा जन्म लेने की प्रक्रिया और तुम पूछते हो क्या मैं बिना सन्यास के आपका शिष्य नहीं हो सकता विद्यार्थी हो सकते हो शिष्य नहीं हो सकते हो और तुम विद्यार्थी रहे तो मैं शिक्षक रह जाऊंगा तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए मैं शिक्षक रह जाऊंगा तुम शिष्य हुए तो तुम्हारे लिए मैं गुरु तुम जितने करीब आओगे उतना ही तुम मुझे समझ पाओगे सन्यास बिना लिए तुम दूर दूर खड़े रहोगे किनारे किनारे पानी में उतरोगे ही नहीं तो दूर दूर से देख सकते हो सुन सकते हो कुछ शब्द इकट्ठे कर लोगे मगर इससे कुछ बात बनेगी नहीं इससे कुछ जीवन में मुक्ति का द्वार खुलेगा नहीं सन्यास संन्यासुए बिना कोई मार्ग नहीं मगर ख्याल रख लेना सन्यास का मतलब क्या होता है इतना ही मतलब होता है कि तुम झुकने को तैयार हो तुम मिटने को तैयार हो तुम दांव पर सब लगाने को तैयार हो यह जुआरी का रास्ता है यह सराबी का रास्ता है यह कमजोरों के लिए नहीं है यह सिर्फ हिम्मतवरों के लिए है यह उनके लिए है जिनके पास छाती